योग प्रदीप दर्शन समन्वय अर्थात अध्याय के सूत्र में ईश्वर के बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार का न होने से असिधि बतलाई थी पर इस प्रकार सर्वसृष्टि का नियंता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है यहाँ प्रसंग तथा युक्ति से प्रकृति लय पुरुष जिनमें न पूरा विवेक ज्ञान है और न जो स्वरूपा व को प्राप्त किए हुए हैं वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं हो सकते यद यद्य प्रकृति लय से सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर के ही अर्थ लिए जाए तो समस्त प्रकृति के अधिष्ठाता समस्त रूपेण चेतन तत्व ईश्वर ही हो जा सकते हैं जिसका योग दर्शन की व्याख्या तथा विविमय विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है जो उसका शुद्ध स्वरूप नहीं है किंतु सबल अर्थात प्रकृति के संयोग से है संभव है विज्ञान भिक्षु ने प्रकृति लय के सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर के अर्थ इस अभिप्राय से किए हों कि योगियों को समाधि द्वारा केवल महतत्व तक ही साक्षात्कार होता है इससे अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमानगम्य होती है इसलिए अनुमानगम्य अव्यक्त कारण प्रकृति के अधिष्ठाता ईश्वर भी महतत्व के अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ रूप से ही व्यक्त प्रकट प्रत्यक्ष हो सकते हैं अतः डुबकी लगाने वाले के सदृश प्रकृति से बाहर निकलने से अभिप्राय महतत्व अर्थात समष्टि सूक्ष्म जगत के अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ रूप से पुरुष को अपवर्ग दिलाने के लिए सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकट होना है मात्रेण सानिध्यमे सिद्धस्तु श्रुतिस्मृतिसु सर्वसमतेथ अंगुष्ठमा पुषो मध्य आत्मनिषूतभ्य तथ् विजुगुप्तते गुणन सर्वान्ेत्रुश्यति गुणा विक्रीय सर्वादासीन अंगुष्ठ अंगुष्ठपरिमाण हृदय देश है उस हृदयाकाश में वर्तमान पुरुष को हृदय की उपाधि के कारण अंगुष्ठ मात्र कहा है वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष शरीर के भीतर रहता है व्यापक होने पर भी चूँकि हृदय देश में उपलब्धि होती है अतः तो हृदयोपहित निर्देश किया है जो उस भूत और भविष्यत के स्वामी आत्मा को जानकर फिर कुछ भी छिपाना नहीं चाहता वही यह आत्मतत्व है और वह सब गुणों को उत्पन्न करता है पीछे क्षेत्र तो देखता है गुणों का दृष्टा रहता है ईश्वर उदासीन के सदिश सब गुणों को कार्य रूप में परिणित करता है गीता के अध्याय 13 के निम्नलिखित श्लोकों का भी यही आशा है अनादिवान निर्गुणवाद परमात्मा अव्यय शरीरस्थोपिकौंते न करोती न लिप्यते यथा सर्वगतम सौक्ष आकाश नोपलिप्यतेथि देहे तथात्मा नो यथा यशयत कृष्ण लोकमीम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत हे अर्जुन अनादि होने से और गुणातीत होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिपायम होता है जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं रहता है वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं रहता है हे अर्जुन जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है